पुनः भगवति स्तुति कहती हैं हरे ओम विश्वे देवाचमसे सूनीतो सुरह मायोद्यतो रुद्रो हु यमानो वातोभ्या भ्रेतो निरक्षाह प्रतिक्षातो भक्षो भक्षमानाः पितरो नारासगंसाहा अर्थात विश्व देव के लिए चमस में रखकर आ होती दीजिए माया भी असुर के लिए उनके नाम से आ होती दीजिए रुद््र के लिए उनके नाम से आ होती दीजिए घिर जाने परवात देव के नाम से आ होती दीजिए निर चक्च के लिए उसके नाम से आ दीजिए। खाने से बचे हुए सोम हेतु उसके नाम से आहुति दीजिए पुनः भगवती स्तुति कहती है कि हरे हे ओमम ओम सन्नह सिन्धुरव ब्रेथायौद्यतह समुद्र व्यवश्नियमानह सलिला प्रप्लुतो ययो रोजसा कविता रजागम ते वीरजे विरवीरतम सविष्टाः जापतेते अप्रतीता सः विष्टो विष्णुः आगन् वरूणा पूर्वबाहू तौ अर्थात स्नान के लिए तैयार सोमसिंधु है उन्हें उनके नाम से आहुति दीजिए समुद्र में रखे हुए सोम से उनके लिए आहुति दीजिए जाल में लथपत सोम को उनके नाम से आहुति दीजिए वरुण विष्णु के ओज से ओजवान हैं उन्हें उनके नाम से आहुति दीजिए जिनके पराक्रम से प्राक्रमी हैं जिनकी क्षमता से सामर्थ्यवान हैं यज्ञ में प्रथम आहुति पाने वाले देवों के लिए यह आहुति अर्पित की जा रही है जो यज्ञ स्वर्ग में देवों के पास जाता है वह यज्ञ हमें प्राप्त कराइए हमें इष्ट द्रव्य प्राप्त कराइए अंतरिक्ष को मिलने वाला यज्ञ फल मनुष्य को प्राप्त कराइए पितरों और पृथ्वी वाला यह यज्ञ फल मनुष्य को प्राप्त कराइए इष्ट धन प्राप्त कराइए जो जो यज्ञ फल जिस जिस लोक में गया है उससे हमारा कल्याण हो 34 देवों को इस यज्ञ का विस्तार करते हैं जो यजमान को पौष्टिक पदार्थ प्रदान करते हैं उन देवताओं के लिए यह आहुतियां अर्पित हैं यज्ञ जैसे कार्यों से हम जो धन धारण करते हैं वह हम ऐसे भी शुभ कार्यों में खर्च करते हैं यह आहुति देवताओं को तृप्त प्रसन्न करने के लिए दी जा रही है अथवा हम पर प्रसन्न होने की कृपा करें पुनः भगवती स्तुति कहती हैं अरे हे ओ मां यज्ञस्य देह विततः पुरत्रासो अष्टधा देवमन्वतान्न सा यज्ञया दुख्वा माहिमे प्रजाया गम रायस्पोसं विश्वामायूरसि यस्वाः अर्थात हम यज्ञ का आदोहन करें हम यज्ञ का विस्तार करें यज्ञ सभी का दुख दूर करें यह यज्ञ आठ प्रकार से है यह यज्ञ स्वर्ग लोक तक विस्तृत हो यह यज्ञ हमें श्रेष्ठ संतान प्रदान करे यह यज्ञ हमें धन प्रदान करे यह यज्ञ हमें पोषकता दे यह यज्ञ हमें पूर्ण आयु प्रदान करे इस यज्ञ हेतु यह आहुति अर्पित है हे सोम आप आइए आप इस यज्ञ को पवित्र करने की कृपा कीजिए आप हमें सोना घोड़े गौ धन आदि से भरपूर वैभव दीजिए आपके लिए हम यह आहुति अर्पित करते हैं नवा अध्याय पुनः भगवती स्तुति कहती हैं हरे ॐ मम देवाह सविता प्रसुव यजियम प्रसुव यज्ञपातिम भगाय दिव्यौ गंधर्वः चेतपो हो केतन्नह पुनातु वाचस्पतर्वायन्नह स्वदत्स्वाहा हे सविता हम आपकी कृपा से इस यज्ञ को विधिवत पूरा करें आप यज्ञपति को सौभाग्यवान बनाने की कृपा कीजिए आपकी किरणें दिव्य हैं आप उन किरणों से हमारे अन्न को पवित्र कीजिए हमारा वह अन्न वाचस्पति देव को भी बलवान बनाने की कृपा करें वाचस्पति देव के लिए स्वाहा वह अन्न हमें स्वादिष्ट लगे हे सोम आप ध्रुव रूप से प्रतिष्ठित प्राप्त कीजिए आप मनोज सके मन में रमते हैं आप इंद्रदेव की योनि हैं इंद्रदेव भी आपको ग्रहण करते हैं आप उपयाम में पधारिए आप सर्वाधिक चाहे गए देव हैं आप जल में वास करते हैं आप घी से वास करते हैं आप व्योम में वास करते हैं हम आपको इंद्र के लिए ग्रहण करते हैं आप इंद्रदेव की योनि हैं आप इष्टतम हैं आप बर्तन में पधारने की कृपा कीजिए आप पृथ्वी में निवास करते हैं आप अंतरिक्ष में निवास करते हैं आप स्वर्ग लोक में निवास करते हैं आप देवों के योग्य हैं आप सोम को इंद्रदेव के लिए ग्रहण करते हैं आप इंद्रदेव की योनि हैं आप इष्टतम हैं हे सोम आप जल और रसों के सार हैं आप सूर्य में समाए हुए हैं जल के सार के भी सार हैं उस रस को हम पात्र में ग्रहण करते हैं हम आपको इंद्रदेव के लिए बर्तन में ग्रहण करते हैं हम आपको वायु के लिए बर्तन में ग्रहण करते हैं आप इंद्रदेव के इष्टतम हैं आप इंद्रची की योनि हैं आप यजमान इंद्रदेव के लिए आपको ग्रहण करते हैं हे सोम आप सोम रस के पात्र हैं आप ऊर्जा पाने के लिए आपका आवाहन करते हैं आप ब्राह्मणों की बुद्धि विस्पृत करते हैं आप यजमानों के लिए ऊर्जास्वी रस को भली भांति स्थापित करते हैं हम आप दोनों को इंद्रदेव के लिए उपयाम पात्र में स्थापित करते हैं आप इंद्रदेव की योनि हैं आप दोनों इंद्रदेव के लिए अधिष्ट हैं आप दोनों संस्पृक्त हैं आप हमारा कल्याण कीजिए आप दोनों साथ रहकर हमें सुख प्रदान कीजिए आप दोनों पृथक रहकर हमें पापों से दूर करने की कृपा कीजिए आप इंद्रदेव के वज्र हैं आप अन्नमय हैं आपसे यजमान को भी अन्न प्राप्त हो हम अपनी वाणी से धरती को अन्न उपजाने के लिए प्रेरित करते हैं हम पृथ्वी को देवों की माता अदिति के समान प्रेरित करते हैं संसार सागर सविता देव के वस्मे है ये सविता हमें धार्मिक बनाएं सविता देव हमें गतिशील बनाने की कृपा करें जल के भीतर अमृत है जल के भीतर औषधियां हैं हम उनका सेवन करके घोड़े की तरह हो जाएं हे जल समूह आपकी तरंगें ऊंची हैं आपकी लहरें वेगशाली हैं आपकी ऊंची ऊंची तरंगें हमें अन्न प्रदान करने की कृपा करें वायु मन गंधर्व आदि स्नेह पहले ही से तिगुने यानी 27 घोड़े अपने साथ जोत लिए वे आगे आगे आकर हमारे यज्ञ की बढ़ोतरी करने की कृपा करें हे अगने आप बलवान हैं आप रथ में जोत कर वायु की तरह वेगवान बन जाए आप इंद्रदेव की दक्षिणी भाग की शोभा बढ़ाने वाले हैं आपको मरुदगण रथ में जोतने की कृपा करें त्वष्टा देव आप पैरों के बल धारण धारिए हे बलशाली आप हमें भी अपने बल से बलवान बनाइए हमें अपना वह वेग दे दीजिए जो आपके हृदय में है सेन पक्षी के उड़ने में है और वायु की गति में जो है आप हमें बलवान बनाइए ताकि हम खतरों के पार जा सकें हे अन्न जीतने वाले आप हमें बलदाई बनाइए हम अन्न की चाह से बृहस्पति के भाग को सूंग सके सविता देव की कृपा से हम सत्य मार्ग पर चल सकें बृहस्पति के उत्तम स्वर्ग का आरोहण कर सकें सवितार देव की कृपा से हम सत्य मार्ग पर चल सके इंद्र देव के उत्तम स्वर्ग का आरोहण कर सके सत्य उपजाने वाले सविता देव की कृपा से हम बृहस्पति के श्रेष्ठ स्वर्ग में चढ़ जाएं सत्य उपजाने वाले सविता देव की कृपा से इंद्र देव के श्रेष्ठ स्वर्ग में चढ़ जाएं हे बृहस्पति आप विजय पाइए हे यजमानो आप बृहस्पति देव के लिए मंत्र गाइए आप बृहस्पति देव को और अधिक बल मिल सके इसके लिए जप कीजिए हे इंद्रदेव आप विजय पाइए हे यजमानो आप इंद्रदेव के लिए मंत्र गाइए इंद्रदेव को और अधिक बल मिल सके इसके लिए आप जप कीजिए हे वादक वाद्य यंत्र बजाने वाले आप एक साथ ऐसा स्वर निकालिए जिससे बृहस्पति देव की विजय हो हे वनस्पतियो हे वन के स्वामीयो आप अपने घोड़े आदि जोड़ दीजिए जिससे इंद्रदेव की विजय हो सके इस विजय के बाद हे सेना पतियों आप घोड़े हाथी आदे को आराम देने की क्रपा कीजिए।